द्वितीय भाग आध्यात्मिक साधना पहला अध्याय उपनिषद का संदेश एक उपनिषदिक ऋषि ने आध्यात्मिक पथ का अनुसरण कर परमात्मा का साक्षात्कार किया और कहा मनुष्यों का कथन है कि परमात्मा साक्षात्कार का पथ छुरे की दीक्ष निर्धार पर चलने के समान दुष्कर है छुरस्य धारा निष्ठा दुर्गम दुर्गम पथस्तत्कवियो वदंती कठोपनिषद लेकिन उचित प्रशिक्षण के द्वारा अत्यंत कठिन पथ पर भी चला जा सकता है और परमात्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है पुरातन हिंदू दार्शनिकों और आध्यात्मिक आचार्यों ने इसी सत्य का आविष्कार किया था परमात्मा के राज्य में इस कठिन किंतु सबसे महत्वपूर्ण यात्रा का प्रारंभ करने के पूर्व किस प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है पुनः उपनिषद का उद्धरण दें। आत्मा को रथ ही जानो और शरीर को रथ बुद्धि को सारथी जानो और मन को लगाम समझो इंद्रियों को घोड़े और इंद्रिय विषयों को मार्ग कहते हैं मनीषी गण मन और इंद्रियों से संयुक्त आत्मा को भोक्ता कहते हैं जिसका मन सदा असह्यत रहता है जिसकी बुद्धि विवेकहीन है उसकी इंद्रियां सारथी के दुष्ट घोड़ों के समान अनियंत्रित रहती है लेकिन जिसका मन सदा संयत रहता है जिसकी बुद्धि विवेकयुक्त है उसकी इंद्रियां सारथी के अच्छे घोड़ों के समान नियंत्रित रहती है जो विवेकहीन है जो अमनस्क और सदा असूची है वह लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता बल्कि जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है लेकिन जिसकी बुद्धि विवेकशील है जो सदा शुचि और संयत मन वाला है वह वा लक्ष्य प्राप्त करता है और उसका पुनर्जन्म नहीं होता जिसके पास विवेक युक्त बुद्धि रूपी सारथी है तथा संयत मन रूपी लगाम है वह मार्ग के अंत तक पहुँचता है जहाँ उसे सर्वव्यापी परमात्मा विष्णु का परम साक्षात्कार होता है इंद्रियों से सूक्ष्म विषय अर्थ परम है मन सूक्ष्म विषयों से परम अर्थात श्रेष्ठ है बुद्धि मन से श्रेष्ठ है महान आत्मा बुद्धि से श्रेष्ठ है अव्यक्त महान आत्मा से श्रेष्ठ है पुरुष अव्यक्त से श्रेष्ठ है लेकिन अनंत परम पुरुष से श्रेष्ठ और कुछ नहीं है यह आत्मा सभी प्राणियों की हृदय गुफा में छिपा हुआ है वह सबके समक्ष प्रकट नहीं होता लेकिन उसे सूक्ष्म दृष्टि संपन्न ऋषि तीक्षण एकाग्र सूक्ष्म बुद्धि द्वारा देखते हैं प्राग्ञ अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी वाणी को मन से मन को बुद्धि से विलीन करना चाहिए अपनी बुद्धि को वह महत आत्मा में तथा महत आत्मा को शांत आत्मा अर्थात परमात्मा में लीन करे अब गुरु शिष्य को आदेश देते हैं ब्रह्मज्ञ आचार्यों के निकट जाकर उठो जागो और आत्मा का साक्षात्कार करो अशब्द अवर्ण अरस अरूप अगंध अक्षर अनंत, महत मंत्र के भी परे उस परमात्मा को जानने पर ही मृत्यु मुख से मुक्ति संभव है इन श्लोकों को पढ़ने पर हमें ज्ञात होता है कि हमारे आध्यात्मिक आचार्यों ने हमारे समक्ष उच्चतम आदर्श क्यों प्रस्तुत किया था वे उचित पात्रता प्राप्त करने की आवश्यकता पर भी बल देते हैं जिनके बिना आध्यात्मिक पथ भी खतरनाक सिद्ध हो सकता है लेकिन समुचित और आवश्यक प्रशिक्षण द्वारा अंततोगत्वा लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है छुरे की धार पर चलने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता बहुत से लोग आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होने से घबराते हैं लेकिन समुचित प्रशिक्षण हो तो डरने की आवश्यकता नहीं है क्या मोटर चलाना बच्चों का खेल है क्या अप्रशिक्षित व्यक्ति हवाई जहाज़ ला सकता है या बर्फ पर फिसलने का खेल खेल सकता है नहीं ये सभी खतरनाक खेल और शौक हैं। लेकिन उचित प्रशिक्षण होने पर नियंत्रित और शानदार ढंग से इन सभी को किया जा सकता है संसार में सही तरीके से जीवन यापन करने और आध्यात्मिक प्रगति के लिए साधना अत्यंत आवश्यक है वर्तमान भारत के महान अवतार श्री रामकृष्ण नवंबर सन अठारह सौ बयासी ईस्वी में राखा जो परवर्ती में एक सर्कस सर्कस देखने गए में बहुत से करतब प्रदर्शित किए गए थे इनमें से एक ने श्री राम कृष्ण को बहुत प्रभावित किया एक घोड़ा घोलाकार मार्ग में तेजी से दौड़ता रहता है जिस पर बीच बीच में लोहे के विशाल चक्र लटकाए गए थे कर्तब दिखाने वाली घुड़सवार अंग्रेज महिला एक पैर से घोड़े की पीठ पर खड़ी रहती है और जो ही घोड़ा चक्र के नीचे से गुजरता है वह उनके पार कूद कर पुनः एक पैर से घोड़े की पीठ पर उतर जाती है घोड़ा गोलाकार रास्ते से अनेक बार दौड़ा लेकिन महिला ने एक बार भी अपना संतुलन नहीं खोया और हर बार घोड़े की पीठ पर ही उतरी सचमुच एक करतब में पारंगत होने में अनेक वर्षों तक अभ्यास करना पड़ा होगा श्री रामकृष्ण को इसे देखकर आनंद हुआ इससे उन्हें साधक जीवन में क्या करना चाहिए यह याद हो आया श्री रामकृष्ण ने उपस्थित एक भक्त से कहा देखा मैम कैसा एक पैर के सहारे घोड़े पर खड़ी है और घोड़ा तेजी से दौड़ रहा है कितना कठिन काम है अनेक दिनों तक अभ्यास किया है तब तो ऐसा सीखा जरा असावधान होते ही हाथ पर टूट जाएंगे और मृत्यु भी हो सकती है संसार करना इसी प्रकार कठिन है बहुत साधन भजन करने के बाद ईश्वर की कृपा से कोई कोई इसमें सफल हुए हैं अधिकांश लोग असफल हो जाते हैं संसार करने जाकर और भी बद्ध हो जाते हैं और भी डूब जाते हैं मृत्यु यंत्रणा होती है जनक आदि की तरह किसी किसी ने उग्र तपस्या के बल पर संसार किया था इसीलिए साधन भजन की विशेष आवश्यकता है नहीं तो संसार में ठीक नहीं रह जा सकता यही नहीं साधना द्वारा उपलब्ध शांति और संतुलन के अभाव में व्यक्ति अनेक कष्ट पा सकता है जीवन के हर क्षेत्र की तरह आध्यात्मिक जीवन में भी खतरों से बचना और बाधाओं को लाखना पड़ता है और जानते हो आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी बाधा क्या है वह है शौकिया धार्मिक जीवन व्यतीत करने की वृद्धि यदि आध्यात्मिक पिपासा न हो तो यह खतरा बना रहता है लेकिन इस लालसा से उदित होने पर व्यक्ति भगवत साक्षात्कार के लिए व्यग्र होता है तब व्यक्ति चुप नहीं बैठ सकता व्यक्ति उस मार्ग को अंगीकार करता है जो उसे चरम लक्ष्य के निकट से निकटतर ले जाता है हमारे आचार्यों का कथन है कि मानव जन दुर्लभ सौभाग्य है इस मानव जीवन को प्राप्त कर यदि व्यक्ति पशुतुल्य जीवन यापन करे तो यह दुर्भाग्य है व्यक्ति अनंत पुस्तकें पढ़े, असंख्य प्रवचन सुन ले, लेकिन यदि उसके मन का झुकाव आध्यात्मिक आदर्श की ओर न हो तो सब कुछ व्यर्थ है अतः भारत में आध्यात्मिक आचार्यों का कथन है तुम्हें अपने मन की कृपा प्राप्त करनी चाहिए भगवत कृपा तथा तो गुरु की कृपा पर्याप्त नहीं है हमें बहुत से आध्यात्मिक निर्देशों की प्राप्ति का सौभाग्य हुआ हो लेकिन मन की कृपा न होने पर सब व्यर्थ जाता है हमारे मन को सत्य को ग्रहण करने के लिए उन्मुक्त खुला होना चाहिए अब मन उन्मुक्त उन्मुक्त हो आध्यात्मिक लक्ष्य के प्रति सच्चा प्रेम भी हो फिर भी प्रशिक्षण की आवश्यकता है सांसारिक लक्ष्य प्राप्ति के लिए भी अच्छे प्रशिक्षण की आवश्यकता है आवश्यक शिक्षा और अभ्यास के बिना हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते यह बात आध्यात्मिक जीवन के बारे में भी सत्य है इस बात के दृष्टांत स्वरूप एक कहानी है एक युवक जिसे कोई विशेष प्रशिक्षण प्राप्त नहीं था संचालक अधिकारी का पद पाने के लिए अत्यधिक व्यग्र था उसने एक बैंक के उपाध्यक्ष से भेंट की और कहा कि वह एक अच्छी नौकरी एक अधिकारी का पद पाने का बहुत इच्छुक है युवक का साक्षात्कार ले रहे अधिकारी ने कहा मुझे खेद है हमारे पास कोई पद खाली नहीं है हमारे यहाँ पहले से ही बारह उपाध्यक्ष हैं युवक ने हतोत्साहित हुए बिना कहा मैं संख्या के विषय में अंधविश्वासी नहीं हूँ मुझे तेरहवा उपाध्यक्ष बनने में कोई आपत्ति नहीं है तो उपाध्यक्ष इस तरह नहीं बनते उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है इसी तरह यदि तुम उच्चतम लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो यदि तुम छुरस्य धारा छुरे की धार पर चलना चाहते हो तो तुम्हें प्रशिक्षण की आवश्यकता है उसके बिना प्रयत्न करने पर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे लेकिन उचित प्रशिक्षण पाने पर कोई भय नहीं है और तुम छुरे की धार पर चलने में आनंद का भी अनुभव कर सकते हो हम सभी जानते हैं कि दुर्बल तार से अधिक वोल्ट की बिजली का प्रवाह प्रवाहित करने का क्या परिणाम होता है वह तार जल जाता है इसी तरह यदि हम समुचित प्रशिक्षण के बिना परमात्मा के साथ संयुक्त होने का प्रयत्न करेंगे तो उसका बोझ इतना अधिक होगा कि हमारी देह स्नायु और मन उसे सहन नहीं कर सकेंगे यह एक सत्य है अथा आध्यात्मिक पथ का अनुसरण करने के लिए एक बलिष्ठ देह बलिष्ठ मन और बुद्धि तथा बलवती इंद्रियां आवश्यक हैं अन्यथा हमारा प्रयास असफल होगा